प्रथमाध्याय द्वितीय खंड गुणश्रय विशिष्ट उद्गीवय भूतम ओंकाराख्यम अक्षर परमात्मती उपास उपदिष्ट रसतम आपति समृद्धि इसे तीन गुण विशिष्ट ओंकाराक्षर है जो उद्गी का अवयव है ये परमात्मा का प्रतीक है परमात्म-बुद्धिया, ये उपदेश किया गया अक्षरस्य चकुद्यास्यपदेश तरह से देदेना आदिप्राणदृष्ट उपासन विवक्षन खंडिका द्वितीय खंडकावतरण करते हैं भगवान पत्कार उसी अक्षर का उपासन है व्यि और समस्त रूप से आदित्य प्राण उपासना करने के लिए विवक्षा करते हुए दूसरे खंड का आरंभ करते हैं देवा देवा यत्र ये उभ प्राजापत स्तब्ध देवादीत आज अभी भविष्यमीती देव और असुर त्र जिस निमित्त परस्पर विषय इसके विषय वो करना चाहते हैं देवताओं के विषय असुर असुर के विषय देवता देवता परस्पर अपहार करने इच्छा से विवाद के उभय प्राजापत्य प्रजापति के अपत्य प्राजापत्यजमानकर्ता के ही शास्त्रीय वृत्ति को देव शब्द से अशास्त्रीय शास्त्र के बिना स्वाभाविक वृत्ति को अश्रूप से विवक्षित करते है तेवा उद्गी आज देवता लोकन उदगीत का आहरण किया ग्रहण किया उपासना किया अने नाम अभिभविष्याम इसी उदगित उपासना के द्वारा असुरो को हम दबा देंगे लेंगे जीतलेंगे त्र अक्षरा व्याचिख्या विवक्षित समस दर्शयती मंत्र के अर्थ शब्द की व्याख्या करते है भगवान भाष्यकार देवासुरा में सामस बताते हैं। अप्रतिभा निराकरण करने के लिए प्रतिभा के अभाव निश्चय ज्ञान के लिए देवाश असुरा देवासुरा टीका में शब्द निष्पत्ति प्रकारम प्रकार देव शब्द की सिद्धि कैसे होती किस प्रकार इसको कहते हैं देवा दिव्योतनाथ शास्त्रोदभाषिता इंद्रिय वृत्यूड़ा टीका मंदिर दिब्यू क्रीडा जी व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति दस हे दर्शन तस्ज्त नन्दी प्रचाद ल्यूणिन्यपत सती गुणेगुण होगा कर्तरी दिव्यतीति दिव्यती कर्ता यथोत देशसि देवा द्योतनाथ प्रकाशनाथ प्रकाश करते हैं देवा रूढ़ेर इंद्रिया इंदिरादय भविष्य इतिहास आह प्रसिद्ध है इंद्रादी देवता तो इंद्रादि है इंद्रादि देवता ग्रहण होंगे गये इस शन से उसका उत्तर देते है स्पष्ट करते शास्त्रोदभाषित इंद्रिय वृत्त है शास्त्र के तरह उद्भाषित प्रकाशित इंद्रियो को देव सदस्य कहा गया इत अध्यात्म इत उपसंहर ये आगे कहेंगे इत्यात्म इत्य तो शरीर संबंधी अध्यात्म इसे उपसंहार किया गया इसलिए इंदिरादी देवता यहाँ विवशता नहीं है उपसह का विरुद्ध होगा प्रसिद्ध है तो आज जो प्रसिद्ध है इंदिरादी में देव शब्द उसका त्याग करना है शास्त्रीय बुत्ति को देव शब्द से रहना उपासक शरीर स्थ कर्ण अवस्था देवा सत्वात्मक शास्त्रुस वाच्य शरीर निश्चित करण अवस्था है कर्ण रूप से स्थित है देवा सत्वात्मक सत्वगुण है शास्त्रुसारेण देवश्वाच्य शास्त्री के अनुसार करने वाले सत्वृत्ति देव सद से यह कहा गया तथा असुरा भाष्य में असुरा स्त विपरीता शास्त्रोदभाषिता सत्वृत्ति उसके विपरीत है स्वे स्वे असुसु विश्व विषयासु प्राण क्रियासु रमणा स्वाभाविक तम आत्मिका इंद्रिय वृत्त है एवं इंद्रिय वृत्ति है तम गुण ये सप्तात्मक देव तम आत्मिका तम आत्मा यसा वृत्तिना उनको असुर शब्द से कहा कि अश्वे असुस् तसुर अश्रे प्राण विश्व विषयासु प्राणन क्रियासु नाना विषय प्राणन क्रिया में रमण करने से प्राण क्रिया विषय में भिन्न विषयक इंद्रीज क्रिया प्राण क्रिया उमें रमण कर स्वाभाविक शास्त्र संस्कार निरपेक्ष स्वाभावी वृत्ति को इंद्रिय वृत्ति इंदियू सौदशी श्रुति में विवक्षित है इंद्रिय से असुर में तथा असुरा विरोचनाश्य पूर्ववत उपसहार विरोधम अभिप्रेत आरोप इत अध्यात्मम ऐसे उपसहार आगे करेंगे उपसहार विरोध से यह सिद्ध होता है विरोचनादि नहीं रहना अभी तो अंतरण की वृत्ति है शास्त्रीय देव स्वाभाविक वृत्ति है असुर असुर इंद्रिय वृत्त की वृत्ति सात्विक इंद्रिय वृत्तिभ्यो वैपरीतम तासा अशुरत्व सिद्धियर्थ दशय अशुर शब्द से कहेगा इंद्र वृत्ति सात्विक इंदिरो वृत्ति से विपरीत है अशुरत्वि के लिए देखा दे तपरीता अशुर शब्द वाच्य निमित्ता अश्र शब्द से क्यों कहा गया शेष अशु प्राण में प्राणन किरा में रमण कर नाना षय विश्वच नागत्या में, में रमण करते जीवन प्राणचेषा जीवन के अनुकूल उसमें रमण करते शास्त्र संस्कार निरपेक्ष असुर वृत्ति तदव स्फु स्वाभाविक स्वभावे अज्ञान उसे स्वभाव से शास्त्रपेक्षा के बिना होने वाला शास्त्रपेक्षा मंत्रण स्वभाव स्वाभाविक शास्त्रीयन्द्रिय वृत्तिभ्यो वैपरीत्यम अमूषा अतिशद स्पष्टि इंद्रिय वृत्ति से जो अमूषा वृत्ति निकीत वैपरीम ये सत्वात्मक ये तमात्मक विपरीत कथम मीथो विषयापहार निमित्तीकृत असुराण संग्रह अभूत आसुरी वृत्ति प्रकटय हवा इत निपातो देवासुरा हई निपातो वे पूर्ववृत्त से उद्भाषक प्रकाशक पहले से हुआ था इसका प्रकाशक यत्र देवा हे यत्र यत्र ये ये निमित्ते तो निमित क्या है इतरेतर विषय विषयापहार लक्षणे परस्पर विषय का पार ोग यत धातु ये तो परस्पर संग्राम क्या तो परस्पर विषयापहार को निमित्त करके देवता और रसू का संग्राम हुआ था इसे इस अपेक्षा अनुपर्व पहले आश्री वृत्ति को दिखाते हैं भाषा में शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति अभिभावनाया प्रवृत्ता स्वाभाविक तम रूपा इंद्रिय वृत्त असुरा शास्त्रीय प्रकाश रूप जो वृत्ति है उसको जीतने के लिए दबाने के लिए जो प्रभु स्वाभाविक कहा गया दैवीं वृत्ति प्रथेति, प्रथम प्रख्यान स्पष्ट करते हैं, तथा तद विपरीता तम से विपरीत सत्तात्मक शास्त्र स्वाभाविक ये शास्त्रार्थ विषय विवेक ज्योति शास्त्र के अर्थ को विषय करने वाले विवेक रूप ज्योति ज्योति प्रकाशात्मक स्वाभाविक तमो रूप असुर अभिभव नया प्रभुता स्वाभाविक तमो रूप जो अश्र इंद्रियोवृत्ति उसको जीतने के लिए दबाने के लिए प्रभुता हुई इतने अन्योन अभिभव उद्भव रूप संग्राम परस्पर अभिभव उद्भव स्वयं अपने उत्कट हो जाएंगे दूसरे को दबा देना यही संग्राम ही वो संग्राम जैसे सर्व प्राणी प्रति से प्रतिदेह देवासुर्राम प्राणी में प्रत्येक देह में ऐसे संग्राम अनादिकाल से प्रभुत चल रहा है टीका में देवान उप असुर विपरीतम स्फुटी शास्त्रार विषय विवेक ज्योति स्वाभाविक शास्त्र संस्कारुक्त उत्तम आध्यात्मिक संग्राम निगम पर देह में संग्रम चल रहा है निगमन संग्राम। देवानाम असुरानां च अन्याम उतरी यथोक्ता देवानासुरा चराद्भव परस प्रकट होनादाजना संग्रम एस संग्रम प्रतिदेहम् देहम देहम प्रति के शरीर में अनादिकाल यथा अनाधिकारे संग्राम तथा योजना ये अर्थ नहीं जहाँ जा, देवासुर्राम सर्वत्र नहीं यथा संग्राम जैसे संग्राम अनादिकाल से है ठीक प्रत्येक के शरीर में ऐसे सात्विक वृत्ति काम वृत्ति में ऐसे संग्राम परस्पर अनाधिकार से प्रवृत्त है पुनर किमरअपुर देवासुर्राम श्रुत्या इससे कोई पुरुषार्थ नहीं के द्वारा क्यों कहा जाता है तत्रह आख्यायिका धर्मा आख्यायिकारूपेण धर्माधर्मोत्पत्ति विवेक विज्ञान प्राण विशुद्ध विज्ञान विधिपरत संग्राम यह सूची के द्वारा कहा जाता है आख्याय रूप से कथा रूप से धर्मा धर्म उत्पत्ति विवेक विज्ञान आय धर्म की उत्पत्ति कैसे होगी या धर्म उत्पत्ति कैसे होगी ऐसे विवेक ज्ञान के लिए कहा जाता है संग्राम प्राण विशुद्ध विज्ञान विधि परतया प्राण ही शुद्ध उसके विज्ञान उपासन विधि परतया यहाँ आख्याय कही जाती है सही संग्रामो अस्मिन प्रकरण प्राण से विशुद्धि विषय विज्ञान विधा तुम इस प्रकरण जो संग्राम कहा गया प्राण शुद्ध है विशुद्धि विषय विज्ञान उपासन है उपासन विधाने के लिए विधान करने के लिए वह संग्राम कहा जाता है प्रभु तथा श्रुत्या कथा रूपेण आख्याय कथारूप से श्रुति से संग्राम कहा जाता है विषय से अधर्म होता है तो धर्म सैयक होने सेमुख तदाख्ये पाप प्रवृत्त होने पर फिर विषय चिंतन करता है विषयकोर प्रवृत्त होता है विधि निषदतिक्रमण करता है पाप से उत्पत्ति्ये विवेक ज्ञान सिद्धि आख्यायि प्रणीयते हैं की रचना की जाती है तस्मात इंद्रिया प्रयत्न तो विषय प्रावल्य परिहर्तव्यम ये अभिप्राय है साधकों को प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न नहीं करे तो स्वभावतः स्वभाव इंद्रिय विषय को जाती है यत्न करके विषय में दोष दृष्टि करके अभ्यास करके विशेष पठन विषय प्रावल्य परिहर्तव्यं विषय प्रावल्य होता इंद्रिय विषय पर जाना, जैसे जल के निम्नगति जलता नि, है इंद्र का ऐसा विषय प्रावण्यम विषय पर होना, चल जाना, खान व्यतन स्वयं तस्म परा पश्य न कचिदीर प्रत्येगात्मछत आत चक्ष ब्रह्माजी ने पहले इंद्रियों को इसे बनाया इनके प्रति हिंसा की ब्रह्माजी ने जी ने पर से उपरीक्षित उपर इंद्रियों को बाहर के जाना बना दिया इसे सब लोग बाहर देखते ही न अंतरात्मा न अंतरात्मा को नहीं देखते कोई धीरे पुरुष ही विवेकी पुरुष ही अंतरात्मा को जानता है दिखता है आभत तो चक्षु आभूतानी चक्षु इंद्रियों बाहर से आभूत तो हो जाते हैं तो प्रत्येक आत्मदर्शन होता है ऐसा कब करता है अमूल तत्वि मुक्ष चाहता हुआ करता है। मुख्य को यही करना पड़ता है प्रयत्न तो विषय प्रावर्ण परिहतव्यम विषय को जानने पर इंद्रिय विषय का संस्कार होता है वो संस्कार मन में रहने पर वो उसका चिंतन अवनयाप हो जाता है ध्यान करने चाहेंगे तो वो संस्कार जितना रहता कभी कुछ कभी कुछ स्मरण होता है चिंतन संकल्प होता है कभी जी से स्वप्न जी से आ जाता है ये सब विभिन्न प्रकार होता है विषय प्रावण हटाए तब तो प्रत्येक आत्मा का दर्शन संभव है प्रयत्न पूर्वक विषय प्रावण का परहार करना चाहिए साधव को तद तो वैमुख्यम चम श्रेय यत्नाधेयम भाव उसे विमुख करना है श्रेय भी जो कल्याण चाहते यत्न से करना चाहिए खन यजमाना देवासुर भाव से उत्तम अत श्रद्धा यजमान कर्म करते हुए उसके प्राण को ही देवासुर शब्द से कहा अत श्रद्धा भाष्य में अत उभये देवासुरा प्रजापतरअपत्या नीति प्राजापत्यान्द्रवृत्ति देवसुर शब्द से कहीगी प्रजापति की अपत्य प्रजापत्या प्रजापति क्या है ठीक है प्रजापति शब्द से रूढ़म अर्थम रूढ़ विवक्षित प्रसिद्ध प्रजापति रूढ़ अर्थ का करके विवक्षित नहते प्रजापिता कर्म ज्ञान पुरुष कर्म उपासना में अधिकारी पुरुष यजमान को प्रजापति कहा उसके अपतुल्य इंद्रवृत्ति रूप पुरुष प्रजापति इत्य गमक ज्ञापक कहते यजमान रूप पुरुष प्रजापति प्रजापति कहा इसमें उक्तम उक्तम यही यही महान प्रजापतिशापके अयम महापतिरा पुरुष कह कहा गया कथम पुनर्थता देवासुरा तदप्त्व तत्र इंद्रियूति देवासुर यजमानषक्य हुए तत्र तस् शास्त्रीय स्वाभाविक कर्णवृत विरुद्धा अपत्यानि इव तद्भवत्म पुरुष से उद्भव उत्पन्न प्रकट होने से उसके अपत्यानि इव अपत्यतुल्य है शास्त्रीय स्वाभाविक दो प्रकार है शास्त्र संस्कार सापेक्ष स्वाभाविक एक है दूसरा है स्वाभाविक है एक सत्तात्मिक एक तमात्मिक एक कर्ण की वृत्ति है की वृत्ति यत्र ये मंत्रुक्त संग्राम निमित पाते नि तकर्षाकर्षलक्षण नि देवा उद्गित भक्ति भक्पल औ कर्म आ जह्रुहा उत्कर्षाकर्ष अपना उत्कर्ष दूसरे का निग्राम का उदीतम आ जहु उदीत उदित उपलक्षित औदात्र उद्गिता उद्गित भक्ति अवय उससे उपलक्षित उद्गाता का कर्म सांवेदिक उदाह तस् उदाहदात्र देवाकर्ष अपकर्ष असुराण नि कथम उदित आहरण तो इस निग्रम हम तो उदित अवय ओंकार आहरण उपास की आशंक उद्गीत उद्घित भक्ति उपलक्षितम उपलक्षित कर्म कर्म का आरम्भ किया तस लक्षित लक्षण न्याय सोच लक्षणा में एक केवल शुद्ध लक्षण और एक लक्षित लक्षण पहले किसकी लक्षणा होने पर फिर उससे अन्य की लक्षणा होती तो लक्षित लक्षणा न्याय में बताते है द्विरेप द्विरेप भ्रमर को कहते हैं द्विरेप क्या दो रेपो अस्मिन द्विरेप होगा बहुग्री समास में समाचार से ज्ञान होने के लिए लक्षणा करनी पड़ती है अन्य पदार्थ में द्विरेप रेप दय तो रेपद्वय घटित पद इसमें लक्षणा हुई द्विरेपक रेपद्वय घटित पद भ्रमर पद द्विरेप शब्द की लक्षणा भ्रमर पद में और भ्रमर पद की लक्षणा भ्रमर अर्थ में तो इसे लक्षित अलक्षण करके द्विरेप शब्द का अर्थ भ्रमर होता है भ्रमर में दो रेप भ्रमर तो लक्षित लक्षणा इसी प्रकार यहाँ उदगित शब्द से उदगित भक्ति ओंकार उससे उपलक्षित लक्षणा होगी कर्म तस्यापि केवल से आहरण असंभव केवल उद्गित भक्ति का आहरण आरंभ नहीं होगा ज्योतिषमादिवत औदातक ज्योतिषि सोमयाग का आरंभ किया उद्गित जैसे इति क्या उद्गित भक्ति का जैसे आहरण होगा तो उद्गित भक्ति से उपलक्षित तो भक्र उद्गित इति भक्त अपेक्षा त्यापी उद्गित भक्ति रिव तस्यापि केवल से हरण संभव भक्त और तस्वीर उदगृत भक्त कश्यापी उद्गित भक्ति का केवल ओंकार का आरंभ नहीं होगा इसी प्रकार ये औदगात्र कर्म उद्घात रीति का कर्म केवल कैसे होगा किसी ज्योतिषवादी कर्म होने पर उदगात्री कर्म होगा उद्घात गेगा इसलिए ज्योतिषि कर्म यह अर्थ लेना। प्रयोजन प्रश्न पूर्वक ज्योतिषि का आरंभ का प्रयोजन प्रश्न करके तत्म तो आजहते उत्तर दिए अने कर्मण ऐसा असुरा अभी भविष्यम इनको पर एवं अभिप्रायसंत एवं अभिप्राय ये शांत देवान अभिप्रायता हुआ आरण किया तो उद्गी आज भी इस मंत्र में आया उदगित शब्द से उदगित भक्ति लेना है यह लक्षण हुई फिर उद्गित भक्ति लक्षण करके उद्घित भक्ति से उपलक्षित हो गया कर्म फिर कर्म से लेना ज्योतिष आदि इसे लक्षित लक्षिणा करेगी ज्योतिषवादी कर्म जिसमें औदगात कर्म होता है जो उद्गित भक्ति ओंकार से उपलक्षित होता है कर्म उसमें उपासना भी है संपत्ति आहरण प्रकार प्रकटी उदगित का आहरण क्या उपासना के कैसे उद्गित का हुआ कर्म कैसे यदाच तद उदित कर्म आज ही सवस्त तदा आहरण करने की इच्छा करते हुए में में पाप मना विधु तम घो नासिक प्राण को असुर भी भी पाप कर दिया उभयम् जिग्रति उभय जिघ्रति दुर्गन्धि ये पापसंहत मन से घ्राण इंद्रिय दोनों ग्रंथ ग्रहण ग्रांद करते सुरभि और दुर्गंधि कि पापमना पापमना विद पाप से संबद्ध विधावा है ग्राणं प्राणं उद्गितकर्तारं उद्गातारं मास्मते चेतनातनाचेतन करसंभवादी अचेतन करण तो उद्गान करता नहीं हो सकता है, इसलिए कहा प्राण मुख्यवर्त इति, मुख्यप्रणना प्राण शब्द से मुख्य प्राण नासिक्यम से घ्राणी घनात्मक टीका न उदावश वाजस बृहदारे संदे प्राण श्रेष्ठ निर्धारण करने के लिए वहां इंदिरो ने कहा तुम हमारे लिए उद्यान करो इसको आश्रय करते सूजते न तो उद्घाता तथम तद, तद उपासन उदगित भक्ति केवल तो है कहा गया उदगाता का नाम नहीं तो उसका उपासना कैसे हुआ घान को आशंक्य उग के द्वारा ध्यान प्राण उद्घाट की उपासना की देवता उपलक्षित भक्ति से उपलक्षित हो गया उदाता उदाता का उपासना कथम उपासन उपासन केपेक्षा तो प्रार्थना के के कर्ता होने निखिल तेहनासीख्यमित अक्ष न प्राणमुदीत उपासना चक्री यहाँ तो हैं। नासिक के प्राण दृष्टिया उदगिताक्षम अक्षरम ओंकार उपासन चक्री अर्थ उपास्य है तो ओंकार अक्षर उसकी उपासना है नासिक के प्राण दृष्टिया नासिका में होने वाले प्राण प्राण इंद्रिय की दृष्टि से उद्गित नाम को जो ओंकार अक्षर उसकी उपासना की ये वाक्य अर्थ हुआ किमित अक्षरम ओंकाराक्षम यह उपास्यो व्याख्या ओंकार नाम को जो अक्षर है उसको उपास्य रूप से क्यों व्याख्या करते हैं ऐसा संक्रमण से तक एवं ही प्रकृतार्थ परित्याग अप्रकृत अर्थ उपा उपादान चल सैसा करने से जो प्रकरण में जो अर्थ चल रहा है ओंकार उपास्य उसका परित्याग नहीं होगा और अप्रकृत का ग्रहण नहीं होगा प्रकृत का परित्याग करना अप्रकृत ग्रहण करना उचित नहीं होता है जो प्रकृति ग्रहण करना अप्रकृत नहीं लेना इसलिए ओंकार ही उपास्य नासिक के प्राण दृष्टिया उदगिताख्य ओंकार की उपासना है में उत्तम एवं स्फुटी उसका स्पष्टीकरण है खलु एतस्य अक्षरस्य से तो ओंकार ही उपास्यता प्रवृत पहले आया एक अक्षर से उप व्याख्यान ओंकार उपास्य ने कहा गया है ये प्रकृत है ठीक है तथा घ्रहण से उद्घापित दृष्टिया उपासना है यदि घ्रहण की उपासना करेंगे उद्घात दृष्टिया प्रकृति का परित्याग हो जाएगा ओंकार उपास्य है प्रकृत उसका त्याग हो जाएगा और भक्तिश्च घ्राण प्राणदिष्ट उपास्य तो अंगीकार अपरकृत उपादन हो जाएगा शाम भक्ति को घ्राण दृष्टि उपासना करने पर अप्रकृत उपादान भक्तिश्च घ्राण प्राणदिष्टा उपास्य तो अंगीकार उपादन होगा इसलिए ओंकार की ही उपासना है नासिके के प्राण दृष्टि पूर्वापर विरोधम आशंकते जो कहा था उसके आगे अन्य प्रकार कहते हैं विरोध होता है उद्गितो उपलक्षितम कर्म आहृत बंत अबोच उदगित लव उथितव उत उपलक्षित कर्म का आरंभ किया इसा पहले तुमने कहा इधानी वो कथम नासिक प्राण दृष्टि ओंकारो आसान ओंकार का उपासना क्या नासी के प्राण दृष्टिया उद्गी उपलक्षित कर्म आरम्भ किया ये कहा था अभी तो नासी के प्राण दृष्टिया उपासना की ओंकार का उपासना परस्पर विरुद्ध होता है ठीक है उद्गित उपलक्षित न उपलक्षित हम ज्योतिष समाधि कर्म उद्गित से उपलक्षित हो गया औदगात्र कर्म उससे उपलक्षित हो गया ज्योतिष लक्षित लक्षणा से कर्म का क्या पहले कहा और तद आहरण त्योतिष समाधिकर्म का उपासना अभी तद विरुद्ध हम नासिक के प्राण दृष्टि अक्षर उपासना का उपासना के प्राण दृष्टि अभी कहते हो कि परस्पर विरुद्ध हुआ सोक्तर मिथु विरोध परिहरति, परिहर सिद्धांति विरोध का परिहार करता है अपने उत्ति में जो विरोध पूर्व परस्पर विरोध उसका परिहार करता है नई उद्गित कर्मी तत्कर्तिर प्राण देवता दृष्टिया उदगृत भक्ति अवय च ओंकार उपास्य विवक्षित न स्वतंत्र उद्गिता कर्म में इसे लक्षित होकर के ज्योतिष अधिकर्मो से कर्म में ही तत्कर्तिर प्राण देवता कर्म के कर्ता प्राण की दृष्टि से उद्गिता भक्ति अवय ओंकार ही उपास्य विवक्षित है केवल ओंकार उपास्य उदगित कर्म में ही अत्य कर्माहृत तो कर्मांग संबंधी उपासना है कर्म आर क्या कर्म में ही कारण दृष्ट उदगित अवय ओंकार उपास्य ही इसलिए कर्म आवंत पहले कहा इति उत्तम जो कहा गया यथाशी कहा गया क्योंकि कर्म अवय संबंधी उपासना है टीका मैं उद्गी उपलक्षित कर्म उपलक्षित ज्योतिषवाद कर्मणि उद्गित से उपलक्षित हो गया उद्घात्र कर्म उसे उपलक्षित हो गया ज्योतिषवादि कर्म सत्यव कर्मणी सत्यव ये कर्म होने पर ही उद्घातिर प्राण दृष्टि उपास्य अक्षर तो विवक्षित ये कर्म के अवय में ओंकार है उद्गित अवय वही उपास्य है उद्घातिर प्राण दृष्टि से ये विवक्षित है ओंकार से उदगित अवयव ध्यय त्यापक उदीत अवयव ओंकार यहाँ उपास्य तो निष्ठ है स्वतंत्र ओंकार जो व्यापक है वो नहीं उद्घित भाग उद्गित उसका अवयव ही ओंकार यहाँ उपास्य है तथा अक्षर उपासनाथ तेन कर्महरणन नवि ओंकार अक्षर का उपासन के लिए ही कर्म का देवता ने क्या ज्योतिषमादि कर्म न न केवल है ऐसा नहीं कर्मों में ही कर्म संबंधी उपासन के लिए आश्रित्य आश्रित विधान कर्माहर तंग इत्यादि व्याच कर्मांग को आश्रय करके उपासना विधान करने के लिए कर्म का आरंभ किया गया इसे कह करके आगे है तंग आसुरा पापमान विविध मंत्र इसका व्याख्यान करते भगवान भाषेकर तम एवं दें उद्गातारम उद्गातार आसुरा स्वाभाविक तमात्मो ज्योतिपनाशिकाण स्वथ्यन पापनाधर्मासें विद्ध संसर्गम संसर्गतवत तम एवं दर्वृत्त देवताओं जिसका वर्ण किया नासक्य प्राण को भ्राण को उदगातारूप से देवी देवता के द्वारा वर्णन किया गया उदगाता है नासिक प्राण ह अमात्मर कौन स्वाभाविक तम स्वाभाविकतम आत्मा, आत्मा स्वरूप ये असुरा नाम ते असुरा स्वाभाविकतमात्म तमसकाराते सकार लोक से और अमे सब में, में नहीं होता है यस्य दीर्घ हो गया पुरो से देखो ना ज्योति रूपम प्राणस्य ज्योतिरूपम द्वितीय ज्योतिषु रूप सु बहुगुर समास ज्योतिष के सकार गो होता है रोडी से लोप होकर के दीर्घ हो गया ढल से दीर्घ होना ज्योतिरूप हो गया नासिक्यम प्राण नासिका में वाले प्राण वही देव है उसे देवताओं को जो उद्घाटन से वर्णन किया गया देवताओं के द्वारा उसी को पापमाना विधो असलोक स्वतः न पापमाना स्वत अपने से हुआ उसका अपने ही सस्मात्थ उत्ति जो घाप है, है क्या पाप है अधर्म आसंग रूपेण आसंग आसक्ति रूप अध कर दिया पाप से युक्त कर दिया आसंग वो, वो करेंगे वो पाप घ्राण इंद्रिय को देवता लोगों ने देवताओं का स्व मना का उस पाप का संब पापना कहा देवताओं का, का असुरों का जो पाप है उसी से संबंध कर दिया अब देवताओं देवताओं के द्वारा वर्णन किया गया नासिक में होने वाले घाणेन्द्रिय उद्घाटा रूप से उसी प्राण को को असुर ने अपने पाप से अधर्म आसंग रूप से उसके संबंध कर दिया से इंद्रिय में अधर्म आसंग रूप पाप का संबंध हो गया ठीक है मैं आसुरेण नासी का संबद्ध सोथेन का आसुरेण असुर से आसुर इदम आसुर है पाप मसुर का जो पाप है आसुर का का युक्त कर दिया अधर्माद, अधर्माद हो, अधर्म से होता है अधर्माद ये रूप से आसंगेद आसंगेद सिद्ध करते स ही नासीक प्राण कल्याण गंध अभिमान, आसंगा, विभूत, विवेक विज्ञान बबू नासिक प्राण क्या हुआ आसंग हुआ। अधर्म से आसंग आसंग होने से कल्याण गंध अभिमान, आसंग कल्याण गंध ग्रहण सुगंध है सुगंध ग्रंथ ग्रहण में अभिमान रूप आसंग आसंग से अभिभूत विवेक विज्ञान अभिभूतं विवेक विज्ञान यसे इसका विवेक विज्ञान दब क्या घ्राणीन्द्रिका आसंग भी विज्ञान टीका में कल्याण गंध सुरुक्त त्रहण ममे अभिमात्मा सुगंध में अभिमान हुआ घ्राणीन्द्रिका मेरे ही ये ही अभिमान है यो यम आसंग यही आसंग है सुगंध ग्रहण करने के लिए घ्राणींद्रिय का ये में ही सर्वस्व तेन कारण अभिभूत विवेक विज्ञान अभिभूत जो विवेक विज्ञान गंध का ग्रहण करेगा तो घ्राणींद्रियु उपकार सब कार्यक्रम संघात सबको शो होगा यही विवेक विज्ञान कि आसंग के कारण विवेक विज्ञान दबगिया ग्रहण इंद्र को ये अभिमान हुआ मैं ग्रहण करता हूँ ये मेरा ही है उपकार सब का है पूरा संघातों को यही विवेक विज्ञान उसका दब गया अभिभूतम विवेक विज्ञानम ये विवेक विज्ञान क्या है उपकारीकरण संघात्य विवेक विज्ञान गंध आघ्रहण कृत कार्यकरण संघात तुल्य उपकार गंध ग्रहण करने से जो उपकार होता है सब कार्यकरण संघात का बराबर है ये विवेक के विज्ञान दब गया आसंग के कारण जो अभिमान हुआ स तथा स घ्राण इंद्रिय हो गया अ... कल्याण गंध ग्रहण अभिमान आसंग अभिभूत विवेक विज्ञानो नासिक प्राण नासिक प्राण ही है घ्राण घे हो गया कल्याण गंध ग्रहण में अभिमान रूप जो आसंग इसे आसंग से अभिभूत हो गया विवेक विज्ञान विवेक विज्ञान एक गंध ग्रहण कृत उपकार बराबर है ये विवेक विज्ञान दब गया वो अभिमान और आर... करने लगा ये मेरा ही मैं ही ग्रहण करूं जहां कहीं थोड़ी आसक्ति हो अभिमान हो तो विवेक विज्ञान दब जाता है आसक्ति कहीं एक विषय में थोड़ी आसक्ति हुई तो अन्यत्र तो उसी आसक्ति के कारण ही विवेक विज्ञान दब जाता है विवेक विज्ञान दब जाने से फिर अभिमान अधिक होता है फिर पाप कर्म करता है सर्वत्र आसक्ति राग द्वेष यही होता है पाप का कारण किसी में आसक्ति किसी में द्वेश उसके कारण विवेक विज्ञान दब जाता है किसके ऊपर द्वेष आदि है कहीं आसक्ति आदि है तो उसको विवेक विज्ञान दब जाता है दब जाने पर फिर काम क्रोध लोभ सब होता है पाप होता है इसी दिखाते हैं ये जो गंध ग्रहण करने वाला तो ग्रह इंद्रिय है किन्तु उसको प्राण का अभिमान हो गया ये कल्याण गंध मेरा ही और गंध ग्रहण करता तो मैं ही मेरा ही, ही। यद्यपि वो ग्रहण करने पर भी सब का उपकार बराबर है वो विवेक विज्ञान दब गया वो पाप युक्त हो गया ऐसे होने से उसी पाप के कारण अभी प्राण दुर्गंध कोई भी ग्रहण करना पड़ता है उसको ननु कथम यथोत आसंग स्पर्शिता इत आशंक आसंग से स्पर्श के वेन दोष पाप संसर्गी वूभव उसी आसंग के कारण पाप संबंधी हो गया ठीक उक्त अर्थ से वाक्य पाते कहते तक असुर पाप असुर असुर की वृत्ति है वही पाप संबंध कर दिया आसंग के कारण उसी के आस के कारण असुर के जो अपने पाप उसके संबंध कर दिया एक गया घाण से असुर कार्यलिंग का अनुमान सूचय थी घ्रण प्राण पाप से विद्ध होगी संबद्ध होगी हो गया प्राण इसमें अनुमान देखाते कार्य लिंगकम कार्य लिंगमेश आशुरे न पापमना विद्धस तस्माते न पापमान प्रेत घ्राण प्राणो दुर्गंध ग्राहक प्राणी नाम ये जो दुर्गंध ग्रहण करता है प्राण घृण इंद्रिय यही होगा कार्य इससे निश्चय होता है कारण पाप संबद्ध हुआ यमा असुर संबंधी पाप से संबद्ध हो गया प्राणा, घाण घना करके घूप प्राण दुर्गंधि का ग्राहक होता है उक्त अनुमान अवद्योति वाक्य व्या कर अनुमान को प्रकट करने वाले श्रुति वाक्य अत तेन उभय जिघ्रती लोक सुर भी च दुर्गन्धि इसे दोनों ग्रहण करता है सुगंध दुर्गंध दोनों अतः अत अर्थ में स्पष्ट अतः जिग्रति अतः पापमना ही मंत्र में कहा गया पापमान ही, ही ये पाप से संबद्ध हो गया इसे दुर्गंध ग्रहण करता है न पापम विद्धत्वाद तेन लोक दुर्गन्धत ते वक्त पाप से संबद्ध हो गया तो लोक ग्रहण से दुर्गंध ग्रहण करता है दुर्गंधि अभाव कर्म नहीं है तो पाप से संबंध होने से सुगंध दुर्गंध दोनों ग्रहण करते है तथा कथम तेन उभयम जिग्रती उत्तम पाप से संबद्ध होने से दोनों ग्रहण करता है कहा किया तत्र उभय ग्रहणम जो उभय ग्रहण करता है कहा गया यह अविवक्षित पुण्य का कार्य जो का गंध ग्रहण है सुगंध ग्रहण है पाप का कार्य है कार दुर्गंध ग्रहण इतने ही पाप से संबंध होने से दुर्गंध का भी ग्रहण करता है ये कहना चाहिए और दोनों ग्रहण करता में तो सुगंध ग्रहण तो करना था पाप से संबंध होने से दुर्गंध भी ग्रहण करता है तो सुगंध दुर्गंध दोनों ग्रहण करता है कहा अभिप्राय नहीं कि पाप के कारण सुगंध भी ग्रहण करता है ऐसा नहीं सुगंध ग्रहण था पुण्य का कार्य उठा पहले होना था पाप के कारण दुर्गंध भी ग्रहण करता इतने है इतन विवक्षित है उभय ग्रहण या विवक्षित नहीं श्रुति में कहा तेन उभय जिग्र सुरभि सूर्य दुर्गंध उभय शब्द आया अविवक्षित कैसे होगा तो इसे कहा जाता है उदाहरण देते है कहीं कहीं से आता है उभय ग्रहण विवक्षा नहीं उभय शब्द प्रयोग होता है एक हविषद्रभात्मक पूर्णा अच्छा सा कांशे प्राश्चित सत् यस्य हवी आर्तिम्छति स इंद्र पंच शराब मोदन निरपेत अभीवेक्षिति स्थित प्रथम तंत्र तथा प्रथम तंत्रे पूर्वमी आसा जय मिन महर्षिध्याय चतुर्थाध्याय में विचार किया गया एक हविश्व द्रवात्मक से पूर्वास अग्निहोत्र करने के लिए द्रवात्मक हवि हो पूर्वास हो एक साय प्राप्त दो हो कोई एक का यदि नाश हो गया किसके द्वारा काका आदि सम्बन्धा कौवा स्पर्श कर दिया व्या अशुद्ध हो गया कर्म योग्य नहीं रहा दोनों हवियों में से कोई एक का यदि भ्रंश नाश हो गया प्राचित विधान किया गया सत्वे भी एक एक पर नाश्चित है तो दोनों में से किसी एक का पर प्राचित है तो श्रुति में कहा उभय हवीर आरती उभय तो हवीर नष्ट हो जाए स इंद्रम पंच सराब ओदन निर्वपेत इंद्रदेवता जैसे इंद्र देवता का पंच भी संस्कृत ओदन पांच शराब से बना करके इंद्र देवता का कर्म करे यहाँ जैसे उभयम आर अरुत कहा नहीं की दोनों का नाश होने पर ही प्रायश्चित नहीं एक नष्ट होने पर भी प्राय तो उद विवक्षिता नहीं उभय ग्रहण अविवक्षित यहाँ उभय ग्रहण विवक्षिता नहीं इसे स्थित प्रथम तब मीमा में तथा तो अत्र भी, भी उभय जो कहा है उभय विवक्षिता नहीं दुर्गंध ही, ही ग्रहण करता है वहाँ इस प्रकार पूर्व मीमांसा में आया दोनों नाश होने पर भी प्राश्चित है एक नाश होने पर तो एक नष्ट होने पर भी प्राश्चित है तो विश्रुति में जो उभय कहा है अविवक्षित और न एक लोके से कहते हैं एक यदि नष्ट हो गया तो उभय नहीं रहा एक एक सत्ते उभयम् नास्ति, जहाँ घटपट दोनों में से एक है एक नहीं है तस् घटपट उभयम घटपट उभयम ना उभय कहा वहा हो तो ध्वन में एक तो तो से एक का नाश हो गया तो उभय का नाश हो गया इसी प्रकार कहा था उभय आरती में कहा एक नष्ट हो गया तो उभय नहीं रहा उभय का नाश हो गया उभय का नाश होने के लिए दोनों का नाश होना नहीं एक नष्ट हो गया एक का भाव हो गया तो उभय भाव हो जाता है नाश नाश्वं सब एक का नाश हो गया तो उभय नहीं रहा उभय रहा घट बट दो था दो घट था एक तोड़ी दिया उभय में अभी रहा नहीं रहा इसी प्रकार उभय शब्द है तो यहाँ भी उभय ग्रहण करता है घृण प्राण सुगंध दुर्गंध तो वहां विवक्षित है पाप से संबंध होने से केवल सुगंध ग्रहण करना था दुर्गंध, दुर्गंध भी ग्रहण करता है यह है उभय ग्रहण न कि सुगंध ग्रहण पाप का कार्य ऐसा नहीं है भाष्य में ये उभयरवीर आरती मार्च जैसे वहां उभय हरवीर का एक नष्ट होने पर तो ही क्या विधान किया गया न पाप पापमना ही वाक्य से सा अत उभय अव पापमना ही विदेश उभयग्रहण अवेशने के उदृत विद्या विषय तेना वहाँ भी उद्गितो विद्या विषय उपासना सामन प्रकरण में यद इदम अप्रतिपम जिघ्रती सब सपा वही पाप है घन प्राण जो यत्यूपण जिग्रती दुर्गंध जो ग्रहण करता है वही पाप का कार्य है इसे स्पष्ट तो किया गया इसी श्रुति से अपम भेद वशा पाप संबंध से दुर्गंध जानत इतव वक्तव्य दुर्गंध ही ग्रहण करता है ये कहना चाहिए तो उभय शब्द जाया उभय ग्रहण इत्याह। उभय ग्रहण अभिवक्षित नहीं कार्य दुर्गंध ग्रहण यदे वह एकदम अप्रतिरूपण जिग्रहति समान प्रकरण सुटे है बृहदार ने कमाया वही पाप वो है वह है यदि अप्रतिरूपण जो दुर्गंध ग्रहण करता है ऐसे कहा गया है तो पाप का कार्य दुर्गंध ग्रहण इसे अभिमान कल्याण गंध ग्रहण में अभिमान हुआ या आसंग इस आसंग से विवेक विज्ञान दब गया उससे असुर पाप उसको संबंध हो गया उसी पाप संबंध के कारण घ्रहण इंद्र प्राण दुर्गंध ग्रहण करता है सब लोग घ्रहण इंद्र से दुर्गंध भी ग्रहण करते हैं। ओम च है ओं प्राणु श्रोत्रणत महम निराकोराकणमस्तु निरा निरा या तदात्मेयनसु धर्मास्ते मैषंत मीशन ओ शाति शाति शाति